गीता श्रीमद्भगवीता भाष्य अध्याय तेरा किस भूता चरमें सूक्ष्मेय दूरस्थ शाति के तत् बेहत्म अवैद्या कलक्ष्य तमएव कच्यते तथा प्रत्यगात्म अपेक्षा देहम एव अवधिम कृत्ता अंत उच्य अविद्या द्वारा आत्मभाव से कल्पित शरीर को त्वचा पर्यंत अवधि मान कर उसी की अपेक्षा से गेय को उसके बाहर बतलाते हैं वैसे ही अंतरात्मा को लक्ष्य करके तथा शरीर को ही अवधि मान कर गेय को उसके भीतर व्याप्त बतलाया जाता है बहुत इति उक्ते मध्य अभावे प्राप्ते इदम उच्यते बाहर और भीतर व्याप्त है ऐसा कहने से मध्य में उसका अभाव प्राप्त हुआ इसलिए कहते हैं अचरम चरम एवं यराचर देहाभासम अपि तद एवं गेय यथा रज्जुसर्पाभासा चर और अचर रूप भी वही है अर्थात रज्जु में सर्प की भांति प्रतीत होने वाले जो चर अचर रूप शरीर के आभास हैं वह भी उस गेय का ही स्वरूप है यदि अचरम चरम एवं व्यवहार विषयम विषय सर्व जेय किम इदमित सर्वै न इति उच्यते यदि चर और अचर रूप समस्त व्यवहार का विषय वह ज्ञे परमात्मा ही है तो फिर वह यह है इस प्रकार सबसे क्यों नहीं जाना जा सकता इस पर कहते हैं सत्यम सर्वाभासम तथापि व्योमवत सूक्ष्म अतः सूक्ष्मत् स्वयं रूपेण अपि अभी अभिज्ञेय अभिदुषाम ठीक है सारा दृश्य उसी का स्वरूप है तो भी वह गेय आकाश की भांति अति सूक्ष्म है अतः यद्यपि वह आत्मरूप से गेय है तो भी सूक्ष्म होने के कारण अज्ञानियों के लिए अभिज्ञेय ही है विदुषा तो आत्म वेदम सर्व ब्रह्म वेदम इत्यादि प्रमाण तो नित्यं विज्ञातम ज्ञानी पुरुषों के लिए तो यह सब कुछ आत्मा ही है यह सब कुछ ब्रह्म ही है इत्यादि प्रमाणों से वह सदा ही प्रत्यक्ष रहता है तया दूरस्थम वर्ष वर्षसहसकोट्या अविदुषा अप्राप्यवाद अंतिके चद आत्मवाद विदुषा वह गेय अज्ञात होने के कारण और हजारों करोड़ों वर्षों तक भी प्राप्त न हो सकने के कारण अज्ञानियों के लिए बहुत दूर है किंतु ज्ञानियों का तो वह आत्मा ही है अतः उनके निकट ही है किंच तथा अविभक्त भूतेसु विभक्त स्थित भूतभरती चेय वशिष्णु प्रभु विष्णु अविभक्त प्रतिदेह व्योमवत्त तदेक भूतेसु सर्व्राणीसु विभक्त स्थित देहेशु एवं विभान वह गृह प्रत्येक शरीर में आकाश के समान अविभक्त और एक है तो भी समस्त प्राणियों में विभक्त हुआ साफ है क्योंकि उसकी प्रतीति शरीरों में ही हो रही है भूतभर्ती चूतानी विभर्ति तजेयम भूतभर्ति चित काले प्रलय काले गतिष्णु ग्रसनशीलम उत्पत्ति काल प्रभिष्णुच प्रभुवनशीलम यथा रज्वादि ही सर्पादे मिथ्याकल्पित तथा वह गेय स्थिति काल में भूत भर्ती भूतों का धारण पोषण करने वाला प्रलय काल में घसिष्णु सबका संहार करने वाला और उत्पत्ति के समय प्रभुविष्णु सबको उत्पन्न करने वाला है जैसे कि मिथ्या कल्पित सर्पादि के उत्पत्ति स्थिति और नाश के कारण रज्जु आदि होते हैं सर्वत्र विद्यमानं किंत विद्यम सदन उपलभ्य चेद न तम ती यदि सर्वत्र विद्यमान होते हुए भी जेय प्रत्यक्ष नहीं होता तो क्या वह अंधकार है नहीं तो क्या है तद्योति ज्योतिषाप्योतितमस परमुच्य ज्ञान जेय ज्ञानगम्यम हृदय ज्योतिषा आदित्यानाम अभी तद्गे ज्योति आत्मचैतन्य ज्योतिषा युद्ध ही आदियादी ज्योतिषी वह गेय परमात्मा समस्त सूर्यादि ज्योतियों का भी परम ज्योति है क्योंकि आत्मचैतन्य के प्रकाश से दीप्यमान होकर ही ये सूर्य आदि समस्त ज्योतियां प्रकाशित हो रहे हैं ये नूर्यस्तपति तेजसे तस् भाषा सर्विदम विभाती इत्यादिश्रुतिभ्य स्मृते च इहए यदादित्य गेज इत्यादे है जिस तेज से प्रदीप्त होकर सूर्य तपता है उसी के प्रकाश से यह सब कुछ प्रकाशित है इत्यादि श्रुति प्रमाणों से और यही कहे हुए यदादित्य गेज है इत्यादि स्मृति वाक्यों से भी उपरयुक्त बात ही सिद्ध होती है तमस अज्ञा अस्पृष्टम् उच्यते तथा वह ज्ञेअ अंधकार से अज्ञान से परे अर्थात अस्पृष्ट बतलाया जाता है ज्ञानादेह दुख संपादन ज्ञादे दुखसंपादनबुद्ध्यासाद से उत्तंभनाथ आह ज्ञान आदि का संपादन करना बहुत कठिन है ऐसी बुद्धि से उत्साह उत्साहरित खिन्नचित हुए साधक को उत्साहित करने के लिए कहते हैं ज्ञानम अमान गेयम गेय यमी तैयाद न उक्त ज्ञानगम्य गेयम एवं ज्ञात सद् इति ज्ञानगम्यम उच्यते ज्ञाम तो ज्ञान अर्थात अमित आदि ज्ञान के साधन गे अर्थात गेयम यह तत्प्रवक्षाम इत्यादि वाक्यों से बतलाया हुआ परमात्मा का स्वरूप और ज्ञानगम्य गे ही जान लिया जाने पर ज्ञान का फल होने के कारण पहले ज्ञानगम्य कहा जाता है और जब जान लिया जाता है उस अवस्था में गेय कहलाता है तद एत अभी हृदय बुद्धौ सर्वस्व प्राणिजातस्य विस्थित विशेषेण स्थित त्रेव त्रय विभाव्यते ये तीनों ही समस्त मात्र के अंतकरण में विशेष रूप से स्थित हैं क्योंकि ये तीनों वही प्रकाशित होते हैं यथोक्ताथोपसंहाराथ अयम् श्लोक प्रारभ्यते उपर्युक्त समस्त अर्थ का उपसंहार करने के लिए यह श्लोक आरंभ किया जाता है य क्षेत्र तथा ज्ञान जेय इति सभक्त मद्भाजोपद क्षेत्र महाभूता तथा च तत्वर्शनपर्य जेयं इत्यादि यत परमुच्यते त उत्तम समास संेपतः इस प्रकार यह महाभूतों से लेकर धृति पर्यंत क्षेत्र का स्वरूप अमालित्व आदि से लेकर तत्वज्ञाथदर्शन पर्यंत ज्ञान का स्वरूप और गेय जत्त यहाँ से लेकर तमसह पर मुच्यते यहाँ तक गेय का स्वरूप संक्षेप से कहा कहा कह दिया गया एतावान्ो ही वेद गीता च उपसृत्य उत्ता सम्यक् दर्शने कह अधिक्रियते क्व्यते यह सब वेदों का और गीता का अर्थ इकट्ठा करके कहा गया है इस यतार्थ ज्ञान का अधिकारी कौन है सो कहा जाता है मद्भक्तौ मयि ईश्वरे सर्वे परम गुरु वासुदेव समर्पित सर्वात्म भाव यश्यति शुणोती स्पृशति वा सर्वम एव भगवान वासुदेव इति एवं ग्रहाभिष्ट बुद्धि मद मेरा भक्त अर्थात मुझ सर्वज्ञ परम गुरु वासुदेव परमेश्वर में अपने सारे भावों को जिसने अर्पण कर दिया है जिस किसी भी वस्तु को देखता सुनता और स्पर्श करता है उस सब में सब कुछ भगवान वासुदेव ही हैं ऐसे निश्चित बुद्धि वाला जो मेरा भक्त है सा एक तथ यथोक्त सम्यगदर्शन विज्ञा मद्भाय मम भाव मद्भाव परमात्म भाव तस्में मद्भाये उत्पद्यते मोक्ष ग वह उपयुक्त यथार्थ ज्ञान को समझकर मेरे भाव को अर्थात मेरा जो परमात्म भाव है उसको प्राप्त करने में समर्थ होता है अर्थात मोक्ष लाभ कर लेता है तत्र सप्तमे ते ईश्वर प्रकृति उपन्यस्त परापरे क्षेत्र लक्षणों भूतानि उक्तम क्षेत्रों एक भूतानी क्षेत्रक्षेत्र प्रकृतिदयोनिव कथम भूता अर्थः अजुना उच्यते सातवें अध्याय में ईश्वर की क्षेत्र और रूप अपरा और परा दो प्रकृतिया बतलाई गई है तथा यह भी कहा गया है ये दोनों प्रकृतियां समस्त प्राणियों की योनि कारण है अब यह बात बताई जाती है कि वे क्षेत्र और रूप दोनों प्रकृतियां सब भूतों की योनि किस प्रकार है प्रकृति उभावपि विकाराश्च गुण विद्धि प्रकृतिसंभवान संभवान प्रकृतिम पुरुषम च ईश्वर से प्रकृति तौ तो प्रकृति अपि अनादि विद्धि न विद्यते आदि यो तौ तो अनादि प्रकृति और पुरुष जो कि ईश्वर की, की प्रकृतियाँ हैं उन दोनों को ही तू अनादि जान, जिनका आदि न हो उसका नाम अनादि है नित्य स्वरत्वाद् ईश्वरस्य अपि तत्प्रकृत नित्यत्वेन भविष्य प्रकृतिदैवत्व एव एवहि से ईश्वरत्व ईश्वर का ईश्वरत्व नित्य होने के कारण उसकी दोनों प्रकृतियों का भी नित्य होना उचित ही है क्योंकि इन दोनों प्रकृतियों से युक्त होना ही ईश्वर की ईश्वरता है याभ्याम प्रकृतिभ्याम ईश्वरों जगत उत्पत्ति स्थिति प्रलय हेतु हु। ते दै अनादि सत्यव संसार कारणम जिन दोनों प्रकृतियों द्वारा इस पर जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का कारण है वे दोनों सिद्ध ही संसार की कारण है ना आदि अनादि तत्पुर केचिद्दर्णयती तेन ही किल ईश्वर से कारण्व यदि पुनः प्रकृतिपुर निशाता तत्तम जगत न ईश्वर से जगत कर्तृत्व कोट कोटि टीकाकार कोई कोई टीकाकार जो आदि कारण नहीं है वे अनादि कहे जाते हैं इस प्रकार यहाँ तत्पुरुष समाज का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इससे केवल ईश्वर ही जगत का कारण है यह बात सिद्ध होती है यदि प्रकृति और पुरुष को नित्य माना जाए तो संसार उन्हीं का रचा हुआ माना जाएगा ईश्वर जगत का करता सिद्ध न होगा तदत प्रा प्रकृति पुरुष योग उत्पत्ते स्थित ईश्वर से अनिस्वर प्रसंगात्न्तु ऐसा मानना ठीक नहीं क्योंकि यदि प्रकृति और पुरुष को नित्य न माने तो प्रकृति और पुरुष की उत्पत्ति से पूर्व शासन करने योग्य वस्तु का अभाव होने से ईश्वर में अनिस्वरता का प्रसंग आ जाता है संसार से निर्मित अनिर्मोक्षसंगात शास्त्रानक्य प्रसंगाद बंधमोक्षाभाव प्रसंगात चथा संसार को बिना निमित्त के उत्पन्न हुआ मानने से उसके अंत के अभाव का प्रसंग शास्त्र की व्यर्थता का प्रसंग और बंध मोक्ष के अभाव का प्रसंग प्राप्त होता है इसलिए भी उपरयुक्त अर्थ ठीक नहीं है नित्यत्वे पुनः ईश्वर से प्रकृत सर्व एक उत्पन्न भवे परंतु ईश्वर की इन दोनों प्रकृतियों को नित्यमान लेने से यह सब व्यवस्था ठीक हो जाती है कथम कैसे सो कहते हैं विकारांच गुणांच वक्षमाणा विकारान्न बुद्ध्यादी देहेन्द्रियान् गुणा च सुख दुख मोह प्रत्याकार परिणत विद्धि जानी ही प्रकृति संभवान विकारों को और गुणों को तू प्रकृति से उत्पन्न जान अर्थात बुद्धि से लेकर शरीर और इंद्रियों तक अगले श्लोक में बतलाए हुए विकारों को तथा सुख दुख और मोह आदि वृत्तियों के रूप में परिणित हुए तीनों गुणों को तू प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान प्रकृति ही ईश्वर विकार कारण शक्ति त्रिगुणात्मिका माया सा संभवो यकाराण गुणा चाहा प्रकृति संभवान प्रकृति परिणाम अभिप्राय यह है कि विकारों की कारण रूपा जो ईश्वर की त्रिगुणमयी माया शक्ति है उसका नाम प्रकृति है वह जिन विकारों और गुणों को उत्पन्न करने वाली है उन विकारों और गुणों को तो प्रकृति जनित प्रकृति के ही परिणाम समझ